ब्रमा वरुणेन्द्र रुद्रमुतस्तुन तिव्य वेद सांग पदक्रमोप निषदर्ायन् द्या स्थितगते नमन सा पश्यम योगिन यदु सुरा सुरगना, देवाय गी नम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो िता चगद्ता कृष्ण गोविंदा विदा पूर्व यो वै वेद प्रहिणति तस्म तग्वेवत्मबुकाशम मुुर्ई शरण प्रपदे <coughs> अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील सौकुमार्य कुमारज सुधा सिंधु बलबंधु चरणार मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा My dear. आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन है इन दोनों प्रश्नों को हल करना है वैसे प्रमुख रूप से किसी प्रश्न के हल करने में तीन प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष माने क्या जो आंख से दिखाई पड़े कान से सुनाई पड़े नासिका से सूंघने में आवे रसना से अनुभव हो त्वचा से स्पर्श में आवे बात ये पांच इंद्रियों के सब्जेक्ट को जितनी लिमिट में हम ग्रहण कर सकते हैं बस प्रत्यक्ष प्रमाण की गति वहीं तक है जैसे आंख से देखना कितनी दूर तक आप देख सकते हैं एक फरलांग दो फरलांग एक किलोमीटर दस किलोमीटर अगर गीध की भी आंख मिल जाए तो पचास किलोमीटर अगर दूरबीन भी लगा दी जाए आंख में हजार लाख करोड़ अरब मीटर लेकिन सारा संसार आप किसी यंत्र से भी आज तक नहीं देख सके और केवल आंख से कितना देखेंगे केवल कान से कितनी दूर की आवाज सुनेंगे अर्थात इनका सब्जेक्ट बड़ा लिमिटेड है प्रत्यक्ष प्रमाण की गति और थोड़ी सी है इसके आगे हमको अनुमान प्रमाण का अवलंब लेना पड़ता है 99% हमारे संसार का वर्ग अनुमान प्रमाण से चलता है देखो डॉक्टर लोग इतना इलाज करते हैं मरीजों के मर्द को रोग को पहचानते हैं अनुमान प्रमाण से अरे कुछ थोड़े से प्रमाण आजकल विज्ञान के द्वारा यंत्रों से मिल जाता है लेकिन अधिकांश तो अनुमान से ही उल्टी होती खांसी आती रात को नींद नहीं आती 50 क्वेश्चन करेगा डॉक्टर क्यों क्वेश्चन करते हो हमको देखो बताओ क्या बीमारी है अरे नहीं भाई आइडिया लगाते हैं हम लोग ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये रोग है इसको इसके भीतर ये कीटाणु पैदा हो गया है सामने दूर धुआ दिख रहा है ए देखो देखो देखो, देखो, देखो पुष्तरब धुआं उठ रहा है वहां आग लगी है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है यत्र यत्र धूमस तत्राग्नि ऐसे ही तमाम काम हमारा चल रहा है अनुमान प्रमाण से ये सारी माताएं जब गर्भिड़ी होती है तो इनको पता चल जाता है मैं मां बनने वाली हूं अरे पहले जमाने में तो कोई मशीन थी नहीं अनुभव से हा बच्चा आ गया कुछ बड़ा हो गया अरे डोल है सब अनुमान प्रमाण से हम लोग संसार में काम करते हैं लेकिन उसकी भी गति एक लिमिट तक है और उसमें धोखा भी है जैसे जहा जहा धुआं होता है वहां वहां आग होती है बिना धुआं के भी तो आग होती है हा बिना धुआं के भी आग होती है फे, आप फेल हो जाएंगे तो फिर तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण कौन सा आदमी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से सिद्ध करेगा कि मैं अपने बाप का बेटा हूं लेकिन सब मानते मेरे पिताजी हो है अरे नहीं रे और कोई होंगे नहीं क्या बकता है <laughs> शब्द प्रमाण मां ने कहा है पिताजी ने कहा है मैं तेरा पिता हूं मैं तेरी मां हूं सारा संसार मान रहा है यहां से लेकर और अंतिम गति मैंने आपको बार बार बताया है कि मनुष्य में चार दोष होते हैं उनका बताया हुआ गलत भी हो सकता है कोई माँ गलत बता दे तू मेरा बेटा है और भगवान को धोखा दे दिया यशोदा मैया ने उन्होंने कहा तू मेरा बेटा है अजय अजय जो मान भी गए अरे यशोदा के तो लड़की हुई थी ठाकुर जी तो वसुदेव देवकी के पुत्र है गधा भी जानता है लेकिन झूठ बोल दिया और वो झूठ ऐसा है कि जो जान बुझ के नहीं बोला गया यशोदा को ऐसी फीलिंग हुई थी यशोदा नंद पत्नी चातम परम बुद्धत परिश्रान्ता निद्रया पगत स्मृति दस तीन तिरपन भागवत जब वो कन्या हुई थी तो उसी समय ठाकुर जी ने यशोदा को बेहोश कर दिया अपनी माया से तो यशोदा को ये फीलिंग तो हुई कि कुछ मेरे पेट से निकला लेकिन वो बेहोश हो गई तो ये नहीं जान सकी लड़की है कि लड़का है। उसको देखा नहीं अरे हमारे संसार में तमाम ऐसी होती हैं माताएं है। पहली बार बच्चा होता है इतना कष्ट होता है कि बेहोश हो जाती हैं फिर कुछ देर बाद होश हो होश आएगा तो फिर बताया जाएगा तुम्हारे लड़का हुआ है लड़की हुई है तो यहाँ तो यशोदा मैया को बेहोश कर दिया और उसी बीच में वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर पहुंच गए और अदला बदली भी हो गई आजकल अस्पतालों में भी हो जाती है अदला बदली <laughs> और ये यशोदा मैया को पता ही नहीं चला तो जब वह खुली होश में आई तो नंदलाल बने हुए वासुदेव बैठे थे ठाकुर उन्होंने कहा ये हुआ हाँ। और पिताजी को उनको क्या मालूम नंद जी को तो मां ने कहा ये हुआ है ठीक हाँ है क्योंकि जब वसुदेव लेकर गए थे श्री कृष्ण को तो साफ सो गए भगवान की माया से यहां जेल के पहरेदार भी और गोकुल में नंद के महल के पहरेदार भी रात को महल के या छोटे से मकान के भी गेट बंद हो जाते हैं चोर डाकू के डर से तो वहां भी बंद रहा होगा मकान नंद जी का वो भी खुल गया अपने आप और वहां भी घुस गए बेझड़क वसुदेव जी कोई स्त्री का बच्चा गांव में जब होता है तो वो कमरे के अंदर बहुत प्राइवेट कमरे में रखा जाता है वो बाहर के बरान्डे में नहीं रखा जाता लेकिन चले गए बेझड़क और दला बदली करके और अबाउट टर्न जो चले गए यमुना के किनारे पहुंचे तब लोगों की नींद खुली दरवाजा भी बंद मिला सब ठीक ठाक हाँ, सब ठीक क्या ठीक सब बंटा ढार हो गया आप लोग कहते हैं ठीक आ? तो संसार में शब्द प्रमाण से तमाम काम चल रहा है अरे देखो इतनी लिखा पढ़ी जो होती है ये शब्द ही तो है ये साइन कर दिया अरबों रुपया निकाल लिया बैंक से नकदी साइन भी होने लगा अब क्या करोगे उसका साइन बना लिया अभ्यास करके और ले गए बड़े के साथ बैंक में पेश कर दिया उसने रुपया दे दिया जब असली आया उसने कहा भाई रुपया के, अरे तुम तो ले गए ले गए क्या बोल रहा है हाँ बिल्कुल आप बंटा ढार हुआ करोड़ों का चूना लगता है हमारी गवर्नमेंट के बैंकों को तो शब्द प्रमाण मनुष्य का धोखा है लेकिन वेदों का शब्द प्रमाण दर्शनों का शब्द प्रमाण बिल्कुल सही होता है भगवान और भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष इनमें चार दोष नहीं होते इसलिए उनके शब्द का प्रमाण जैसे वेद का प्रमाण है ऐसे गीता का ऐसे ही भागवत का ऐसे ही रामायण का क्योंकि वो भगवान के ही बराबर हो गए महापुरुष लोग तो दर्शनों के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं दर्शन क्या होता है जी दर्शन माने तो होता है देखने का आख से ही होता है लेकिन आंख बहुत तरीके की होती है एक ज्ञान की आंख होती है ज्ञान चक्षु कहते हैं दृष्टे दृश्यते यात याथात्म्यम इति दर्शनम दर्शन शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा ठीक ठीक निर्णय हो जाए किसी वस्तु का उसको दर्शन कहते हैं तो हमारे यहां दो प्रकार के दर्शन हैं। एक को कहते हैं आस्तिक दर्शन और एक को कहते हैं नास्तिक दर्शन सारे दर्शन इन्हीं दो के अंतर्गत तो वैदिक दर्शन अर्थात वेद को अथॉरिटी मानने वाले दर्शन जो है वेद के अनुकूल बोलने वाले उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं और जो वेद के अनुसार नहीं होते उनको अवैधिक कहते हैं ये दो प्रकार के दर्शन होते हैं नास्तिक दर्शन कहते हैं उनको और आस्तिक दर्शनों में भी दो भेद है कुछ आस्तिक दर्शन ईश्वरवादी हैं, कुछ आस्तिक दर्शन अन हैं। ईश्वर को नहीं मानते वैदिक है वेद को मानते लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हमारे यहां मीमांसा दर्शन है सांख्य दर्शन है ये कहते हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं कर्म अपने आप फल बन जाता है तो वैदिक धर्म में भी दो भेद हुआ ईश्वरवादी वैदिक अनिश्वरवादी वैदिक और अनिश्वरवादी वैदिक भी दो प्रकार का होता है एक ईश्वरवादी अवैदिक अरे देखो मोहमदन लोग खुदा को मानते हैं अल्लाह को मानते हैं वो ईश्वर तो ही है भगवान ही तो है वो वो वेद नहीं मानते क्रिश्चियन देखो गॉड को मानते हैं ना है वो वेद को नहीं मानते ईश्वर को मानते और कुछ ऐसे होते हैं जो अनीश्वर वादी होते हैं। तमाम दर्शन शास्त्र हमारे जो विदेशों में है जिसमें परमाणु वादी प्रकृति वादी अनेक प्रकार के बाद चल रहे हैं भगवान की कोई जरूरत नहीं नेचर सब कुछ नेचर से हो रहा है उस नेचर में ऑक्सीजन हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अनेक प्रकार के नामों से सिद्धांत चल रहे हैं जैसे संसार कैसे बना इस बारे में भगवान भगवान से कोई मतलब नब अब वादी वैदिक दर्शन को लो जिससे हम लोगों का संबंध है ये भी पांच प्रकार का होता है पांच इष्ट देव होते हैं वेदों के द्वारा जो सिद्धांत है ईश्वर मानने का एक तो विष्णु भगवान श्री कृष्ण जिनकी उपासना आप लोग करते हैं नंबर दो शंकर जी नंबर तीन सूर्य नंबर चार गणेश जी नंबर पांच दुर्गा जी शक्ति पंचदेवोपासना होती है हमारे सनातन धर्म में इनमें भी अनेक अनेक भेद है एक एक में अब एक विष्णु बाधी को ले लो हम लोग विष्णुवादी है अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत विशुद्धाद्वैत द्वैत अचिंत भेदा भेद इत्यादि अनेक प्रकार के सिद्धांत चल रहे हैं और रोज और आगे बन सकते हैं हमको बड़ी हंसी आती है ये महापुरुष लोग ऐसा क्यों करते हैं ये तमाम प्रकार के बाद बना करके भोले भाले लोग बिचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से बाद को सही माने किसका अवलंब ले? एक ने कहा ये अच्छा है एक ने कहा ये सृष्टि तो अनादि है हम्म अगर ये वर्तमान सृष्टि कोई ले लो तो लगभग दो अरब वर्ष की है ब्रह्मा से शुरू होती है न हाँ। और ये संप्रदाय का जो बाद है ये अभी ढाई हजार वर्ष से चला सबसे पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए इन्होंने चलाया पहले पहल शांकर मत ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मवादी हैं तो इनके खिलाफ सगुण सबिशेष साकार ब्रह्मवादी तमाम बन गए ये द्वैतवादी विशिष्टा द्वैतवादी द्वैताद्वैतवादी विशुद्धा द्वैतवादी अचिंत भेदा भेदवादी ये सब बाद में हुए ढाई हजार के बाद में किसी को एक हजार वर्ष हुआ किसी को डेढ़ हजार वर्ष हुआ हम एक बात पूछते हैं कि क्यों ये शंकराचार्य आपने जो संप्रदाय चलाया कि मेरे मत का नाम शंकर मत है क्यों चलाया आपके गुरु कोई नहीं थे थे शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य उनके गुरु गौड़पादाचार्य उनके गुरु सुखदेव परमहंस उनके गुरु वेद ये गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा तक जाना पड़ेगा आपको अब ब्रह्मा के भी गुरु नारायण भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु कोई नहीं तो श्री कृष्ण की संप्रदाय क्यों नहीं बोलते और अगर शंकराचार्य की संप्रदाय बोलते हो तो शंकराचार्य के चेले के चेले के चेले तमाम होते जा रहे हैं सब चला देंगे अपना अपना नाम रामानुजाचार्य के गुरु नहीं थे क्या निबारकाचार्य के गुरु नहीं थे क्या सबके गुरु थे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा भगवान के अवतार गौरांग महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी राधा कृष्ण के भक्त और वो जहां से संप्रदाय चली है माधवाचार्य और लक्ष्मी नारायण के भक्त थे द्वैतवादी और वो ब्रह्मा को सबसे बड़ी अथॉरिटी मानते थे श्री कृष्ण को नहीं गोपियों को अप्सरा मानते थे उन्होंने ब्रह्मा को मोह हुआ ये नहीं माना उनके शिष्य परंपरा में सब राधा कृष्ण के भक्त हुए सब उल्टा पलटा तो जब जीव के अतिरिक्त तो दो तत्व है मैंने हजार प्रमाणों से आपको बताया है तो फिर तीसरी संप्रदाय कहां से आ गई क्यों आ गई ये बीमारी क्यों पैदा हुई और अगर हुई तो जितने महापुरुष हुए या आगे होंगे सब अपनी अपनी चला दे संप्रदाय तो हजारों संप्रदाय क्या लाखों क्या अनंत हो जाएंगी और सब कहेंगे और सब गलत है हमारा ठीक है <laughs> हम सब बिचारे अल्प क्या करेंगे क्या डिसीजन लेंगे इसलिए आप लोग इस संप्रदाय के झगड़े में न पढ़ेंगे इसीलिए मैंने एक भी शिष्य नहीं बनाया हमको जगत गुरु बनाया गया जब काशी विद्युत परिषद ने तो हमने साफ साफ कह दिया मैं न तो हे चलाऊंगा संप्रदाय और न चेला वाला बनाऊंगा मैं तो बस दो संप्रदाय मानता हूं एक श्री कृष्ण का एक माया का तीसरा कोई संप्रदाय न था न बनेगा तीसरा कोई तत्व ही नहीं तो संप्रदाय कैसे बनेगा अब उसी का श्री कृष्ण के अनंत नाम है तो हर नाम से बनाते जाओ संप्रदाय महापुरुषों के अनंत नाम हैं अब हर महापुरुष के नाम से संप्रदाय बोलते जाओ कबीर संप्रदाय तुलसी संप्रदाय सूर संप्रदाय मीरा संप्रदाय <laughs> अरे सब महापुरुष ही तो है कि खाली शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ही महापुरुष है अरे उसके पहले प्रहलाद ध्रुव अम्बरीश अनंत महापुरुष सतयुग में हुए उनका संप्रदाय क्यों नहीं बोलते तो इस प्रकार ये दर्शन शास्त्र के अनुसार सबसे प्रमुख सिद्धांत दर्शनों में वेदांत का है और उसी वेदांत में इतने सारे झगड़े प्रकट हो गए और झगड़ा शंकराचार्य ने प्रारंभ किया उन्होंने कहा श्री कृष्ण माइक हैं माइक सत्वगुणी उनका शरीर है माइक ब्रह्म का शरीर हो ही नहीं सकता ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है ही ध्यान दो ही इसके उल्टा खड़े हो गए माधवाचार्य, ब्रह्म सगुण साकार ही होता है लो <laughs> लड़ाई शुरू हो गई अरे ही मत कहो भाई भी कहो भी बस झगड़ा कर दो कृपादिभूत नारायणोपनिषद वेद में कहा गया सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म बृहदारण्य को पनिषद में कहा गया द्वे वाव ब्रह्मणों रूपे और अगर आप लोग कहे शंकराचार्य गलत रहे होंगे न न भगवान शंकर के अवतार है ऐसा सोचना मत खबरदार लेकिन उस समय श्री कृष्ण ने कहा था स्वागम कल्पितई स्त जनान मदिमुखान कुरु मुझे प्रकट न करना संसार में छुपा के रखना मेरा दूसरा रूप जो है ब्रह्म वाला निराकार वाला उसको प्रकट करना मेरा सगुण साकार रूप प्रकट न करना ऐसे अपने कल्पित तर्क से लोगों को बहका देना तो श्री कृष्ण के आदेश को शंकर जी ने पालन किया क्योंकि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं शंकर जी निम्न गायाम यथा गंगा देवानाम अचुतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु भागवत कहती है बारह तेरा सोलह लेकिन ये सब लिखने के बाद शंकर जी ने कहा मैंने श्री कृष्ण की आज्ञा मान ली अब अपनी बात लिखूंगा हेलो बदल गए कहते हैं द्विविधम ब्रह्म अवगम्यते ब्रह्म के दो रूप होते हैं आ गए नाम रूप भेदोपाध विशिष्टम तद विपरीत सर्वोपाध विवर्जित दो रूप होते हैं मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे शंकराचार्य ने कहा दोनों रूप हैं। वेदांत में जब भाष्य करने लगे तो वहां भी बदलते गए पहले उनको ही एक सोचना पड़ा कि भगवान में ब्रह्म में शक्तियां हैं ये हम कैसे मानेंगे अगर ये मान लेंगे तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण का आदेश गड़बड़ हो जाएगा तो उन्होंने भाष्य में लिखा कि कोई शक्ति नहीं होती ब्रह्म की वो निशक्तिक है अब जब मंत्र आया वेद का पराश शक्ति विधू स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रियाच्य छे आठ श्वेता चतुर्पनिषद इतना नौ उपनिषदों में जिसका नाम है इस उपनिषद ने भाग्य लिखा सबसे पहले शंकराचार्य ने कहा अब क्या करूं अब कहा जाऊं भाग्य श्री कृष्ण ने तो कह दिया ऐसा आदेश का पालन करो तो साफ साफ कह रहा है वेदमंत स्वाभाविक शक्तियां हैं ब्रह्म में स्वाभाविक की स्वाभाविक माने नेचुरल जैसे आग में जलाने का धर्म स्वाभाविक है तो उन्होंने अर्थ किया स्वाभाविकी माने कल्पित और सुनो दुनिया में कौन सा कोश है जिसमें स्वाभाविक का अर्थ कल्पित लिखा है अरे स्वाभाविक का तो गधा भी जानता है नेचर या स्वभाव या कुदरती जो भी शब्द जिस भाषा में है उसका मतलब है जो सदा वैसा ही रहे दूसरा मजाक सुनिए महापुरुषों का दो तीन अट्ठाईस नंबर तक वेदांत के ये मानते गए कि जीव अणु है जीव अणु है जीव अणु है और दो तीन वंतिस जब आया ब्रह्म सूत्र तो बदल गए तदगुणसार्द्यपदेशा तद प्राग्ञवत देखो आप लोग संस्कृत नहीं जानते लेकिन बुद्धि बुद्धिशारा लगाइए प्राज वत, वत माने समान जैसे प्राज्ञ माने ब्रह्म को सच्चिदानंद न कह के खाली आनंद कह देते हैं आनंदो ब्रह्मेत बजान ऐसे ही इस जीव को ज्ञान कहा है खाली ज्ञान ये विज्ञाता भी है स्प्रष्टता श्रोता घ्राता मंता बोधा कर्ता ये सब है जीव लेकिन खाली ज्ञान कह दिया विज्ञान यज्ञम तनुते दो पांच तैतरी उपनिषद यह विज्ञान का अर्थ कर दिया उन्होंने बुद्धि उसका खंडन किया है वेद ने शक्ति विपर्ययात शक्ति विपर्ययात दो तीन सैतीस समाध्यभा दो तीन अड़तीस दो सूत्रों से कि अगर बुद्धि मानोगे ज्ञान को तो समाधि भी बुद्धि की होगी तो फिर आत्मा का कुछ तत्व वो अस्तित्व ही नहीं रह गया फिर वेद का मंत्र जो कहा गया प्रकृत में मैं प्रकृति से अलग ब्रह्म का अंश हूं इसका क्या होगा और एक मजाक बताओ एक मंत्र है वेद का ब्रेहजार का चार चार बाईस स्वा एस महान आत्मा योजना विज्ञान माया इसमें तीन शब्द हैं ध्यान दो सर्वस्वी सर्वस्वस्पति यानी सब अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी जगत का बनाने वाला उसका स्वामी ये जीव तो शंकराचार्य ने न अणु आता छोड़ते रितिचे न इतरा अधिकारात् ब्रह्म सूत्र के भाषण में कहा था ध्यान दो कि ये मंत्र ब्रह्म परक है क्योंकि सबका स्वामी तो भगवान है ब्रह्म है जीव नहीं हो सकता और जब उसी के आगे ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करने लगे तो इसी ब्रह्म वेद मंत्र को कहते हैं ये जीव परक है जीव परक अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे अभी तो पहले तुमने भाष्ट में लिखा है ये ब्रह्म परक है अब बोल रहे हो जीव परक है एक और सबसे बड़ा मजाक सुन लो वेद व्यास शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव के गुरु हैं और भगवान के अवतार हैं वेद व्यास ये शंकराचार्य ने माना का कृष्ण यती कश्यापूत न्यावत्तनि साक्षात ब्यासो नारायण प्रा ब्यासो नारायण ये शंकराचार्य जी ने कहा नारायण के अवतार व्यास ने कहा है कि जब श्री कृष्ण रास से अलक्षित हो गए तो गोपियां समाधि में चली गई और एक श्री कृष्ण बन गई एक पूतना बन गई एक पूतना श्री कृष्ण को पिना पिला रही है पॉइजन की जैसे संसार में पिक्चर में लोग एक्टिंग करते हैं वहां फैक्ट हो रहा है ये शंकराचार्य ने कहा हाँ। वही शंकराचार्य आत्मकृते परिणाम ये दो ब्रह्म सूत्र है नंबर का निबारकाचार्य ने एक ही माना है दोनों को एक चार छब्बीस एक चार सत्ताईस इस, इसकी व्याख्या करने लगे इसका मतलब क्या है भगवान ही संसार बन गया ब्रह्म सूत्र है आत्मकृत परिणाम और इस ब्रह्म सूत्र का कोटेशन दिया वेद का तदात्मान स्वयं तैतरियो ते परिषदों सात भगवान ने अपने आप को संसार बना दिया क्यों संसार भगवान से निकला नंबर दो संसार में भगवान व्याप्त हो गए नंबर तीन संसार भगवान में लीन हो गया प्रलय में जैसे मिट्टी होती है मिट्टी उसका घड़ा बन गया कुम्हार ने घड़ा बना दिया मिट्टी का सुराही बना दिया वो सुराही में क्या है मिट्टी है मिट्टी सुराही बन गई ऐसे ही भगवान संसार बन गया लेकिन भगवान नित्य है और सुराही नित्य नहीं है वो टूटेगी एक दिन लेकिन सुराही है इसलिए संसार सत्य मनित्यंच संसार सत्य है अनित्य है भगवान सत्य है नित्य है क्योंकि कारण है कारण कार्य में रहता है बिना कारण के कार्य नहीं होता नोट करो अब बिना कार्य के कारण होता है क्योंकि जब महाप्रलय हो जाएगा तो भगवान रहेगा भगवान कहा चला जाएगा संसार नहीं रहेगा लेकिन संसार बिना भगवान के नहीं रह सकता कैसे प्रकट होगा ओ हो? उसमें भगवान व्याप्त नहीं होंगे तो चलेगा कैसे फिर प्रलय कैसे होगा देखो वेद ने भागवत लिखा शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम एक छोटी सी पुस्तक है भगवान के हजार नाम लिखे हैं उसका भी भाष्य किया और भागवत को नहीं छुआ डर के मारे क्योंकि भागवत का भाष्य करेंगे तो, तो मानना पड़ेगा श्री कृष्ण को भगवान वहां वहां तो प्रारंभ ही होता है वहीं से धर्म प्रोजित कई तबाह जन्माद जिससे संसार की उत्पत्ति हो रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो वो श्री कृष्ण है और वेदांत भी यहीं से शुरू होता है जन्मा जस से जता पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा दूसरा सूत्र है ब्रह्म किसे कहते हैं तो जन्माद जस से जता और इसकी भी व्याख्या किया शंकराचार्य ने जगतों जन्म स्थिति भंगम यथा सर्वज्ञात सर्वशक्त कारणा भवती तद ब्रह्म ये शंकराचार्य का बात है लेकिन बाद में कह रहे हैं अपने गुरु के गुरु वेद व्यास जिनको भगवान माना उन्हीं को कह रहे भ्रांत उनका स्क्रू ढीला था जो वो कहते हैं ब्रह्म ही संसार बन गया <laughs> उनका स्क्रू ढीला भ्रांत भ्रांत माने भ्रम हो गया मैंने बताया था ना मनुष्य में चार दोष पहला दोष है भ्रम जैसे रज्जू में सांप का भ्रम हो जाए ऐसे वेद्यास को भ्रम हो गया उनके चेले के चेले के चेले के चेले को भ्रम नहीं हुआ उनको ज्ञान हुआ लेकिन अवतार काल में जैसी जिसको आवश्यकता होती है जब वैसे ही वो कार्य करता है भगवान बुद्ध भी भगवान के अवतार हैं देखो उन्होंने भी भगवान को नहीं माना वेद को नहीं माना तो भगवान और महापुरुष के कार्यों में बुद्धि नहीं लगाना है गौरांग महाप्रभु ने भी रोका है जिसके हृदय में भगवान बैठे हों तारो वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे महाप्रभु जी ने कहा उनके वाक्य उनकी क्रिया उनकी मुद्रा को कभी बुद्धि न लगाना बड़े बड़े ज्ञानी फिसल जाएंगे नहीं जान सकते तो सुनते हैं ना खुदा की बातें खुदा ही जाने अभी तो ये आत्मा ही बुद्धि से परे है फिर इसके आगे भगवान है जिनके विषय में मैंने बार बार आपको बताया है कि वे बुद्धि से परे हैं तो शंकराचार्य ने फिर आगे चल करके जब भाष्य किया वेदांत का तो ध्यान दो ब्रह्म सूत्र नोट करो चार तीन दस स्मृत इसमें लिखा कि साकार भगवान होता है उनकी भक्ति करनी चाहिए दूसरा तीन दो तेरा अपिचै मई के यहां भी भगवान शंकराचार्य ने सगुण साकार भगवान माना तीन दो पंद्रह प्रकाश बच्चा ख्यात इसमें भी शंकराचार्य ने सगुण साकार माना अस्मिन नगदोगम साख थी एक बीस इसमें भी माना सगुण साकार अंत तमोपदेशात एक एक इक्कीस इसमें भी माना सगुण साकार भगवान और तो और चारों धाम में सगुण साकार भगवान की मूर्ति स्थापित किया आप लोग जाते हैं ना चारों धाम बद्री नारायण वगैरा ये जगत गुरु शंकराचार्य जी की स्थापित है मूर्ति रोम रोम से जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने यह भी लिखा वो भी लिखा लेकिन आप लोग जो सगुण साकार के विषय में उन्होंने लिखा और स्वयं भक्ति की अपनी सगी मां को भक्ति का श्री कृष्ण भक्ति का उपदेश किया और ब्रह्म ज्ञान वगैरह को छोड़ो पहला दर्जा है अंतकरण की शुद्धि चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो सबके लिए उसी में उन्होंने लिख दिया शुद्धयतिनातरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते श्री कृष्ण की भक्ति के बिना ये मन नहीं शुद्ध होगा शंकराचार्य ने तो भगवान का निर्गुण स्वरूप भी होता है सगुण स्वरूप भी होता है और अन्य सब आचार्य तो कहते ही है तो उस ब्रह्म के सगुण साकार स्वरूप का जो वास्तविक रूप है वो है नंदनंदन का वही उन्हीं का कम शक्ति प्रकट रूप परमात्मा और कम शक्ति प्रकट रूप ब्रह्म इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य अद्वय तत्व कहा गया गौरांग महाप्रभु ने भी माना इस सजातीय क्या होता है जो भगवान के अवतार हैं उनके स्वांश हैं वो अलग सत्ता नहीं रखते सब श्री कृष्ण के अधीन तो है तो सजातीय भेद शून्य है और जीव जो है विभिन्नाश ये तो उनके अधीन है ही नहीं है मैंने आपको तमाम वेद मंत्रों से बताया था इसलिए जीव भी सजातीय भेद शून्य ब्रह्म का है स्वरूप यानी श्री कृष्ण जीव से भी अभिन्न है और से भी अभिन्न है और उसके शासक हैं और एक है माया उसके भी शासक है ये भी आपको मैंने बार बार बताया है वो तो बिचारी जड़ है वो बिना भगवान के क्या करेगी रितिर्थम जत प्रतीयत न प्रतीत चात्मन भगवान के बिना जैसे तौलिया तो है ऐसे ही माया है और वो सब के कारण है अनादिर गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्म संगीता पांच मत्ता परतरं गीता मत्परतर न किंचिदस्ति धनंजय गीतांचिजस्मानी ज्यास्त कश्चि श्वेताश्रुतरोपनिष् तीन नौ तमीश्वराण पर महेश्वर तम देवतानाम परमंच पति पती पर श्वेताशुतरोपन छे सात सकारण करणीपाधि छे नौ श्वेताशुतरोपनिष अहम जगता प्रभव प्रलय तथा गीता सात हम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते गीता दस आठ उन भगवान श्री कृष्ण के हम अंश है शक्ति है भेदाभेद संबंध है तटस्थ शक्ति है हम उनके दास है उनको प्राप्त करना है उनको जानना है लेकिन ओ ज्ञ है अदृष्ट है क्योंकि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है फिर भी उनको लोगों ने जाना है वेदा हमे तम पुरुषम महंत आदित्य वर्णम तम सपरस्ता वेद कह रहा है तीन आठ अनंत जीवों ने जाना है प्राप्त किया है कैसे फिर बताएंगे लाडली लाल की